मत में प्रतिबंधकों का क्या लक्षण था नया आय का मत में अगर कारणीभूता प्रतिबित्व कहेंगे तो कारणीभूत अभाव जैसे बनी कारण है और बनी वन्य अभाव अभाव रूप होकर के अभाव रूप भी है तो ऐसे कारणीभूता भाव हो गया वन्य अभाव अभाव उसका प्रतियोगी होगी वन्य अभाव ये भी प्रतिबंधक हो जाएगा और दूसरा कारण भूत अभाव कौन है घट प्राग भाव ये कारणभूताभाव है उसका प्रतियोगी होगी घट कार्य तो कार्य भी प्रतिबंधक बन जाएगा और तीसरा दृष्टान्त तो और क्या दिया अत्यंताभाव प्रत्यक्ष के प्रति अत्यंत अत्यंताभाव घट अत्यंत अभाव का प्रत्यक्ष उसके प्रति घट अत्यंत अभाव कारण है तो कारणीभूताभाव हो गया घटो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा घटक तो घटो अत्यंत अभाव प्रत्यक्षिक के प्रति घटो प्रतिबंधक बन जाए ये सब दोष है। ये दोषों का निराकरण करने के लिए वो प्रतिबंधक का लक्षण क्या करते हैं? धारात्म्य अतिरिक्त संबंध पच्छिन्ना कारणता आगे तद तो आश्रय तदाश्रय तो भाव भिन्न अत्यंत अभाव प्रतिबंधित्व तो यही एक ही पंक्ति तो विचार हुआ था उस दिन ये पंक्ति को थोड़ा स्मरण भी रखना है ये पंक्ति स्मरण रखने से क्या है ना जैसा कहते हैं ना सिंटैक्स याद है तो हम प्रोग्राम में जैसे कंप्यूटर का भाषा हो गया अगर हमको ये सब याद है तो हमको आगे पंक्ति लगाने में सरल होता है नहीं तो अभी ये इतने बड़े अंश हमको अगर याद नहीं है तो हर एक एक शब्द शब्द का अर्थ उसका अन्वय बुद्धि में उपस्थित करने से बुद्धि थक जाती है तो जितना हमको एक छोटा छोटा वाक्यांश स्मरण रहता है उतना जल्दी मतलब तो बुद्धि थकती नहीं है नहीं तो बुद्धि थक जाएगी ये हम लोग देख हैं तादात अतिरिक्त तो संबंध आवचना या कारणता तथा तो आश्रयभूत कारणता का आश्रय कौन होगा कारण तो वो कारण कौन सा होना चाहिए तभी अभाव हो गया इसका जो प्रतियोगी होगा वो प्रतिबंधक होगा प्रति प्रतियोगित्व से विवक्षित्व ये अर्थात प्रतिबंधकों का लक्षण हो गया अच्छा हाँ, मीमांसकों का मत में प्रतिबंधक का लक्षण हो गया कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व तो, कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व इसको अगर आप प्रतिबंधकों का लक्षण मानेंगे अभी न्याय कह रहा है कि मणि को प्रतिबंधक मानेंगे कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व ये प्रतिबंधकों का लक्षण नहीं हो करके कारणी भूताभाव प्रति ये प्रतिबंधकों का लक्षण होना चाहिए अगर कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व इसको अगर प्रतिबंधकों का लक्षण कहेंगे कैसे कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व जैसे दाह हो गया कार्य तद अनुकूल धर्म बंधीनिष्ठ शक्ति कार्य अनुकूल शक्ति हो गया वनिष्ठ मतलब कार्य अनुकूल धर्म हो गया वनिष्ठ शक्ति मीमांसा को मत में बन मणि ये शक्ति का विघटक होता है कार्य हो गया दाह तद अनुकूल धर्म हो गया वनिष्ठ शक्ति शक्ति का विघटक हो गया मणि इसलिए मणि में आ जाएगा कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व ये लक्षण आने से मणि में प्रतिबंधकत्व सिद्ध होता है तभी तो नया कहता है कि अगर ऐसा लक्षण आप प्रतिबंधक का करेंगे तो वो बाध ज्ञान प्रतिबंधक नहीं बन पाएगा इसके लिए रामुद्री में दिया था उसको देखना है फिर। तो बाध ज्ञान को अनुमितिका का प्रतिबंधक मानते है अगर आप कार्य अनुकूल धर्म विघटक जो होगा उसी को प्रतिबंधक कहेंगे तो बाध ज्ञान प्रतिबंधक नहीं होगा सामान्य रूप से तो इतना देख सकते हैं बाध ज्ञान अनुमिति को प्रतिबद्ध करेगा तभी आपका कार्य है अनुमिति तभी बाध ज्ञान सीधा कार्यों को प्रतिबद्ध किया ना कार्य अनुकूल और कोई धर्म को प्रतिबद्ध किया सीधा कार्यों को प्रतिबद्ध किया अगर आप कहेंगे कि कार्य अनुकूल धर्म को प्रतिबद्ध करेगा तब तो ज्ञान फिर प्रतिबंधक बनेगा ही नहीं वो तो कार्यो को प्रतिबद्ध करता है ये तो सामान्य रूप से हो गया अभी ये जो राम में दे रहे हैं यत्र परामर्श बाध गया। यत्र परामर्श अनम लौकिक प्रत्यक्ष रूप बाध निश्चय परामर्श परामर्श नाश अनम न ना ना ना अभी तो परामर्श होगा परामर्श नाश तो ना आगे है वो तो बाद में है परामर्श नाश तो तृतीय क्षण में होगा अभी परामर्श अंतरम ये चाहिए परामर्श पहले हुआ कि कैसे ना परामर्श नाश नहीं पहले तो परामर्श होगा अभी परामर्श हुआ नहीं उसका नाश कर दे कैसे होगा नहीं होगा पहले परामर्श परामर्श निष्ठा शक्ति नाश आगे देते हैं अभी परामर्श हो गया कैसे बंधी व्याप्य धूमपान हृदय ऐसे उसको परामर्श हो गया होने के आगे को को बाद आगे लौकिक प्रत्यक्ष को लोग हुआ बंदी व्याप्य धूमवान हृदय नहीं है साक्षात प्रत्यक्ष हो गया तो प्रत्यक्ष होने से कहते हैं ये बाध हुआ बाध निश्चय उत्पत्ति अभी परामर्श ज्ञान मान लीजिए कि शून्य मतलब प्रत, यहाँ प्रथम क्षण नहीं यहाँ यहाँ का पंक्ति अनुसार परामर्श ज्ञान पूर्वोक्षण हुआ प्रथम क्षण में हुआ बाध निश्चय अर्थात परम परामर्श ज्ञान बाध निश्चय का पूर्व क्षण में हुआ है क्योंकि यहाँ पंक्ति के अनुसार अगर प्रथम द्वितीय जैसा लिखा है ऐसा घटाएंगे तो तो परामर्श हो गया अर्थात जीरो जीवाक्षण शून्य आगे प्रथम क्षण कहेंगे तो परामर्श को मान ले सकते हैं कि शून्य क्षण अर्थात प्रथम का भी प्रथम आगे बाध निश्चय हुआ तथा बाध निश्चय उत्पत्ति का द्वितीय क्षण में बाध हुआ उसके बाद अगला क्षण तो परामर्श का ये तृतीय क्षण हो गया तो लिख सकते हैं ये क्योंकि थोड़ा सरल पड़ेगा हमको परामर्श प्रथम क्षण में हुआ बाध निश्चय द्वितीय क्षण में हुआ दित्षया। बाध निश्चय उत्पत्ति द्वितीय क्षण द्वितीय के ऊपर लिख दीजिए तृतीय क्षण अर्थात मूल से बाध उत्पत्ति क्षण था द्वितीय क्षण अर्थात मूल से तृतीय क्षण तृतीय क्षण में परामर्श निष्ठा शक्तिनाश तृतीय क्षण में शक्ति नाश होगा क्यों कहते शक्ति का नाश करने वाला कौन हुआ बाध ही कार्य अनुकूल शक्ति को विघटन करवाएगा या कार्य है अनुमिति तद तो अनुकूल शक्ति कहाँ रहेगा परामर्श में रहेगा परामर्श में शक्ति जो कि कार्य अनुमिति करना था अभी जो बाध निश्चय हुआ वो परामर्श का शक्ति को नाश करेगा बाध कौन सा क्षण में उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण इसलिए परामर्श में रहने वाला शक्ति एक होगा तृतीय क्षण में परामर्श उत्पत्ति शक्ति नाश होते मूल से कौन सा क्षण हो जाएगा चतुर्थ क्षण में चतुर्थ क्षण में बाध के द्वारा अनुमितिका का प्रतिबंध कहना चाहिए क्योंकि पहले परामर्श का शक्ति नाश होगा नाश होने से आगे बाध होगा चतुर्थ क्षण में बा प्रतिबंध कहना चाहिए किंतु सच न क्यों तत्पूर्व परामर्श अभाव परामर्श तो तृतीय क्षण में ही नाश हो जाएगा जिस क्षण में परामर्श निष्ठ शक्ति नाश हुआ के ज्ञान के चलते उसी क्षण में परामर्श भी नाश हो जाएगा क्योंकि तृतीय क्षण धूम से प्रतियोगी हो जाएगा नाश हो जाएगा तो तत्पूर्व परामर्श अभाव एव अनुमिति अनुत् अनुमिति का तो उत्पत्ति ही नहीं होगी तो अनुमिति का उत्पत्ति नहीं होगा तो बाध का द्वितीय क्षण है ये एक दोष हो गया कि अनुमिति तो होने का और कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि परामर्श तृतीय क्षण में नाश हो गया परामर्श अगर नाश हो गया तो अनुमिति कहाँ से और होगा अनुमिति नहीं होगा तो उसका प्रतिबंध करना चतुर्थ क्षण में ये क्यों जरूरत है ये तो एक दोष होगा दूसरा बाध का द्वितीय क्षण में कैसे बाधा का कोई आवश्यकता ही नहीं रहा बाध ज्ञान तृतीय क्षण में शक्ति ना, ना ना ना बाद ज्ञान होकर के अनुमिति को प्रतिबद्ध करेगा अनुमिति हो जाने के बाद फिर कैसे प्रतिबद्ध करेगा अनुमिति होने नहीं देगा ना बाद ज्ञान हाँ परामर्श के बाद बाध ज्ञान हुआ परामर्श का शक्ति नाश हो तो परामर्श शक्ति नाश होने के बाद चतुर्थ क्षण में परामर्श का शक्ति नाश हो गया शक्ति नाश, हो नाश होने के बाद शक्ति था कार्य अनुकूल धर्म अभी वो धर्मों का विघटन हो गया परामर्शन शक्ति का नाश हुआ तो धर्म विघटन हो जाने से प्रतिबद्ध होगा क्योंकि धर्म अगर विद्यमान है प्रतिबद्ध हो जाएगा क्या तो धर्म पहले विघटन होगा अभी तृतीय क्षण में धर्म विघटन हुआ था चतुर्थ क्षण में बाध होगा तो चतुर्थ क्षण में बाध क्या होगा तब तो तक तो कारण ही नहीं है परामर्श ही तो नाश हो गया इसलिए अभी जो प्रतिबंधक का प्रतिबंधकत्व यही नहीं आ पाएगा क्योंकि प्रतिबंधक तभी बनेगा जब कार्य को प्रतिबद्ध करेगा कभी तो कार्य उत्पन्न होने के लिए कारण ही नहीं है तो फिर क्या प्रतिबंध करेगा इसलिए प्रतिबंधकों को बाध ज्ञान में नहीं आ पाएगा और दूसरा दोष आएगा ये दोष महत्वपूर्ण नहीं है बाध द्वितीय क्षण अनुमिति अप्रत्यक्ष ये कोई प्रतिबंधकों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है ये हुआ ठीक है आगे तादात्म्य अतिरिक्त संबंधावच्छिना या कारणता इसको दिया था घटो अत्यंता भाव प्र, प्रत्यक्ष के लिए घटो अत्यंत अभाव कारण है तो कारणता भाव तो हो गया घटो अत्यंता भाव उसका प्रति होगी घट ये घट भी प्रतिबंधक बन जाएगा ये दोष आ जाएगा कहा था इसके स्पष्टीकरण देते हैं कारणता विशेष उपादान तो कारणता हो गया तादात्म्य अतिरिक्त संबंधावच्छिना या कारणता तो इस प्रकार की विशेष कारणता लेने से क्या हुआ स्व अत्यंता भाव प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष लीजिये घट भाव प्रत्यक्ष में स्वस्य स्वस्य अर्थात घटस्य घटिविरास्त स्व भाव प्रत्यक्ष के लिए स्व कारण होता है तो स्व कारण भी हुआ और अत्यंता भाव यहाँ अत्यंता तो कारणताभाव हो गया घट भाव उसका प्रतिबंध घट घट भी प्रतिबंधक का लक्षण घट में चला जाएगा ये दोष आएगा कहते नम अभी लक्षण में कारण को विशेष रूप से लेते तादात्म अतिरिक्त संबंधावचना आवचना कारण था ऐसा कहने से जहाँ विषय कारण बनता है वहां वो अत्यंताभाव का प्रति प्रतिबंधक नहीं बनेगा क्योंकि तद तो अतिरिक्त कह दिया अत्यंताभाव विषयत्व भी कारण बन सकता है प्रत्यक्ष का विषयत्व जहा प्रत्यक्ष का विषय अत्यंत भाव कारण बन रहा है वो अत्यंत भाव कारण होने पर भी प्रतिबंधकों का घटक जो अत्यंत भाव होना चाहिए, वो नहीं बनेगा प्रत्यक्ष विषय जो अत्यंत भाव वो प्रतिबंधकों का घटक नहीं बनेगा अर्थात उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी प्रति को हम प्रतिबंधक कह देंगे ऐसा नहीं तो कह पाएंगे क्यों लक्षण मेलेरिया तादात में अतिरिक्त समता वचन तो जो विषय प्रत्याक्तिय। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का जो विषय होता है वो सर्वदा तादात्म्य संबंध न नहीं विषय होता है आगे देते हैं देखिए विषय से तादात्म्य संबंध न एवं प्रत्यक्ष हेतु कभी भी विषय प्रत्यक्ष के प्रति कारण होगा सर्वदा तादात संबंध में होगा जैसे हमको घट प्रत्यक्ष हो रहा है विषय कौन होगा घट तो घट कारण हो रहा है कार्य है कौन है प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष कार्य है घट कारण हुआ अभी कार्य कारण का समान होना पड़ेगा तो कहाँ रखेंगे क्योंकि प्रत्यक्ष को भी घट्ट को में रखेंगे और घट्ट को भी घट्ट में रखेंगे कार्य हो गया प्रत्यक्ष का तो कारण हो गया घटो प्रत्यक्ष जाकर के घट्ट में किस समस्या रहेगा कौन सा विषय था और घटो तो घट्ट में आध्यात्मिक समस्या तो प्रत्यक्ष के प्रति विषय सर्वदा तादात्म्य संबंध में, में कारण होगा तो जब विषय हमारा अत्यंत अभाव बनेगा वो भी तादात्म्य संबंध से कारण होगा और अभी वो कारण बन रहे और एक भाव तो हो गया कारण ही भूत अत्यंता भाव उसका प्रतियोगी जो होगा वो प्रतिबंधक बन जाएगा कहते हैं वहां प्रतिबंधक नहीं माना जाता है प्रत्यक्ष का विषय अगर अत्यंता भाव है उसका प्रतियोगी को प्रतिबंधक नहीं माना जाता है तो उसको प्रतिबंधकों का कोटि से अलग रखने के लिए कह दिया तादात्मिक अतिरिक्त संबंध आवश्यक तो के कारण होता अभाव होना चाहिए कारण होना चाहिए तो प्रत्यक्ष का कारण नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष ज्ञान का जो तो कारण होता है विषय को नहीं लेना चाहिए विषय से तादात्म्य संबंध ना एवं प्रत्यक्षीय हेतु हेतु प्रत्यक्ष में विषय तादात्म्य संबंध है नीक यहाँ तक देखिए जो पंक्ति आरंभ हुआ था इसमें तो पूर्व पृष्ठा में है ननु यदा कदाचित भाव वन्हेर दाह, दाह था? इसमें तिरपन पृष्ठा अंतिम पंक्ति में था ननु वहां विचार हुआ था देखिए देखिये में दिया है यदा कदाचित प्रतीक अर्थात वहां कहता था कि पूर्व क्षण में मणि अभाव है और उत्तरक्षण में मणि आ गया अभी शंका दिखाया था मीमांसक कि आपको उत्तरक्षण में अभी दाह होगा क्योंकि पूर्वक्षण में मणि अभाव था मणि अभाव कारण है तो कारण का लक्षण कार्य नियत निर्वृत मणि अभाव कारण हुआ पूर्व क्षण में है तो होने पर उत्तर अक्षण में द्वितीय क्षण में मणि आ गया फिर भी आपको दाह होना चाहिए क्योंकि पूर्व क्षण में कारण उसका समाधान हम लोग रामरुद्री में आगे देख ले थे कि का कालो, इस प्रकार के बोलो रामरुद्री इस में इसमें तो पचपन पृष्ठा में दिया था हाँ प्रतिबंध का अभावश्य कार्य जो इसमें तो पचपन पृष्ठा का तृतीय पंक्ति में है रामरुद्री में ये समाधान हम लोग देख लेते इसके ऊपर हमें विचार दिखा रहे हैं देखिए रामरुद्री में यदा चीज जो प्रतीक दिया था उसके आगे प्रतीक है लोग ये दोष दिखाया कि पूर्व क्षण में मणि अभाव होने पर भी उत्तर क्षण में मणि विद्यमान काल में भी दावा होना चाहिए ऐसे मीमांसा को कहा नया आय उसका विरोध कर रहे हैं रामरुद्री में न कारणता अवच्छेदक विशिष्ट कारणसत्व एवं कार्य उत्पत्ति प्रयोजकम कारणता अवच्छेद कारण हो गया विशिष्ट बनि तो अभी ये हो गया कारण कार्य क्या है राह अभी मणि विशिष्ट बनि अगर कारण हुआ कारणता अवच्छेदक जो विशेषण है वो कारणता अवच्छेदक बन जाएगा विशेषण कौन है मणि अभाव तो नयाय को कहता है कि कारणता अवच्छेदक विशिष्ट कारण सत्वम ये कार्य के लिए प्रयोजक आपको दाह हो रहा है द्वितीय अक्षर में उस समय में कारणता अवच्छेदक मणि अभाव तद विशिष्ट बनी है क्या उस समय तो मणि आ गया तो नयाय को कह रहा है कि कारणता अवच्छेदक विशिष्ट कारण सत्वम कारणता अवच्छेद का विशिष्ट तो कारण कारणता अवच्छेद मणि अभाव मणि अभाव विशिष्ट बनी होगा तो भी जा करके ताप होगा मीमांस का क्या कहा था पूर्व क्षण में है उत्तर क्षण में तो मणि आ गया तो यह बात कह रहा है अभी तदधिकरण तो तदिकरण तो था कार्य अधिकरण कार्य अधिकरण अभी द्वितीय क्षण में मणि आ गया मणि आ जाने से कारण अवच्छेद का रहा नहीं, नहीं रहा तो मणि अभाव असत दशायाम द्वितीय क्षण में मणि है तो फिर मणि अभाव है नहीं, नहीं है मणि अभाव असत्व दशायाम सामान्य मणि अभाव विशिष्ट बनी अधिकरण तो अभावात अभी द्वितीय क्षण में मणि आ गया इसलिए मणि अभाव विशिष्ट बनि जो रहे है? नहीं तो नहीं होने से आपको कारण अवच्छेद का विशिष्ट कारण नहीं रहा नहीं रहने से कार्य की उत्पत्ति नहीं ऐसे तो पूर्व में था किंतु कह रहा है कि कारण अवच्छेद कार्यकाल में रहना चाहिए पूर्व क्षण में हमें से नहीं होगा आपका ये पिता है ना पूर्व पृष्ठ में अंतिम पृष्ठ मतलब तो पंक्ति से आरम्भ होगा अच्छा। मतलब नया का कहना है भी कार्य निय तो पूर्ववृत्ति तो होना पड़ेगा किन्तु तो कार्यकाल में भी रहना पड़ेगा जो की दक्षिण पार्श में याद प्रतिबंधक का अभावश्य कार्यकाल वृत्तित्व जब प्रतिबंधक अभाव को कारण त्यूर्ण लिया जाता है उसको तो कार्यकाल में भी होना चाहिए जब आप पपाल को तो कारण त्यूर्ण लेंगे वो कार्यकाल में उसका कोई बात नहीं है किन्तु जो प्रतिबंधक अभाव को, को लेते हैं वो कार्यकाल में भी रहना चाहिए अच्छा अभी ऐसा कह दिया नया का अभी मीमांस उत, उसका उत्तर देगा मीमांस का मूल में कहा कारणता अवच्छेद कारण सत्व कार्य उत्पत्ति नियामकवाद तो मीमांस का कहता है कि कारणता अवच्छेद का विशिष्ट कारण नहीं कारणता अवच्छेद का उपलक्षित कारण होना चाहिए नया कहता है कि विशिष्ट उपलक्षित है उसका राम रुद्री में कारणता था अवच्छेद अवनिर्ण शब्द का अर्थ हो गया अन्यथा अर्थात विपक्षी बाधक तर्क दिखा रहा है मीमांस कहता है अन्यथा विशेषण ज्ञान ज्ञान का विषय क्या है यहां पंक्ति देखिए अन्यथा विशेषण ज्ञान ज्ञान का विषय क्या है घट ज्ञान ज्ञान का विषय क्या है घट विशेषण ज्ञान ज्ञान का विषय विशेषण विशेषण ज्ञान से विषयिता संबंध न अभी विशेषण ज्ञान हुआ इसमें विषयिता संबंध न कौन किधर रहेगा विशेषण रहेगा ज्ञान में विषयिता संबंध है जाकर के ज्ञान में रहेगा कौन रहेगा विशेषण कहते विशेषण विषयता सम्बंधन अर्थात विशेषण ज्ञान से का अर्थ कह रहेगा विषयता सम्बन्धे विशेषण विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान का अर्थ हो गया कि विषयिता सम्बन्धन विशेषण जाकर के ज्ञान में रहेगा तो विशेषण विशिष्ट ज्ञान ये हो गया विशेषण ज्ञान से अर्थ विशेषण ज्ञान से का अर्थ हो गया विशेषण विशिष्ट ज्ञान वे विशेषण आकर के ज्ञान में किस संबंध रहा विषय का संबंध बीच में दे दिया तब ये ज्ञान हो गया विशेषण ज्ञान विशेषण ज्ञानम विशिष्ट बुद्धि हेतुत्व विशेषण ज्ञान विशिष्ट विशे ज्ञान के प्रति हेतु है अगर दंड ज्ञान नहीं होगा तो दंडी ज्ञान नहीं होगा तो विशेषण ज्ञान विशिष्ट बुद्धि बुद्धि तो कहेंगे तो गत अनागत विशेषण ज्ञान जन्य विशिष्ट ज्ञाने वे विचारापत्ति नयायिक ने कह दिया कि कारणता अवच्छेदक विशिष्ट होना चाहिए कार्य तभी उत्पन्न होगा जब कारणता अवच्छेदक विशिष्ट होना चाहिए तबी तो विशेषण ज्ञान ये कारण है विशिष्ट ज्ञान के प्रति तो विशेषण ज्ञान ये जो कारण होगा उसका अवच्छेदक हो गया ये जो विशेषण और ये अवच्छेद का जो विशेषण हो वो आकर के ज्ञान में विशेषता संबंध से रहता है तो नै ही कह रहा है कि जब रहेगा तभी आपको कार्य होगा अर्थात विशेषण विषयिता संबंध ना आकर के जब ज्ञान में रहेगा तभी ऐसा जो विशेषण ज्ञान होगा वो विशिष्ट ज्ञान के प्रति हेतु बनेगा किंतु अगर वो विशेषण जो है वो अगर विद्यमान नहीं है वो गत अथवा अनागत है तो फिर वो विशेषता संबंध में आकर के ज्ञान में रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो फिर आपको विशेषण ज्ञान होगा नहीं होगा तो <that> <that> <often laundryahaha> <that> नहीं होगा तो विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा तो किंतु विशेषण का स्मरण होकर के भी विशिष्ट ज्ञान होता है नहीं होता है होता है तो मीमांसा कह रहा है गत अनागत विशेषण जो विशेषण अभी नहीं है जैसे हम कहते हैं कि अभी सामने में हमारा व्यक्ति खड़ा है किंतु हम देखे थे कि पहले ये व्यक्ति धरे था अभी हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं अभी इसके पास दंड नहीं है किंतु विशेषण ज्ञान को स्मरण हो करके ये व्यक्ति दंडी है ऐसा ज्ञान होता है नहीं होता है अगर आप कहेंगे कि विशेषता संबंध है ना विशेषण आकर के ज्ञान में रहने पर ही तभी विशिष्ट ज्ञान होगा तब तो, तो फिर यहाँ आपको ये अयम दंडी ऐसे ज्ञान नहीं होना चाहिए कि जो उनको होता है ये मीमांसा को जोश दिखाता है गत अनागत विशेषण ज्ञानजन्य विशिष्ट ज्ञान गत अनागत विशेषण ये विशेषण अभी सामने में है नहीं है त्जन्य तो जो विशिष्ट ज्ञान होता है नया एक मत में ये ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी सामने में बदलता नहीं है कैसे अभी अगर दंड नहीं है तो वो तो स्मृति और प्रत्यक्ष को मिलकर हो जाता है वास्तविक तो क्या ना, यहाँ विशेषण ज्ञान उसको स्मरण से आ रहा है स्मृति और प्रत्यक्ष ये प्रतिभिज्ञा नहीं है स्मृति प्रत्यक्ष मिला किन्तु प्रत्योग का स्वरूप होना चाहिए स्वयं ये कि स्मृति नहीं है नगर तो भ्रांति तो तभी कहेंगे अगर बाध हुआ तो अगर बाध नहीं हुआ तो भ्रांति नहीं कहेंगे अगर बाध हो जाएगा भ्रांति कहते हैं उसमें कोई नहीं है अगर बाध्य नहीं हुआ तो हम कहते हैं धंधी है तो कैसे हाँ जैसे बन कहते हैं मतलब अनागत तो जो मतलब अतीत तो पदार्थ भी बन तो सकते हैं। तभी तो मीमांस को कहता है कि अगर आप विद्यमान को ही विशेषण मान करके चलेंगे तो फिर यहाँ आपको विशिष्ट ज्ञान होना नहीं चाहिए किन्तु हो रहा है ऐसे मीमांस को कहने के बाद अभी नया को कह रहा है ननू विषयता सम्बन्ध विशेषण विषयिता विषयिता संबंध है न विशेषण क्योंकि विशेषण विषयिता संबंध है न ज्ञान न रहना वो ज्ञान हो गया विशेषण ज्ञान वो ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के प्रति हेतु तो, ऐसा विचार हुआ और मीमांसा को उसका खंडन कर दिया अगर आप ऐसे मानेंगे तो अतीत अनागत विशेषण को कर लेकर के विशिष्ट ज्ञान नहीं होना चाहिए ऐसा कह दिया तो नया एक कह रहे हैं विषयता संबंध है न विशेषण से न कारणता अवच्छेद नया कहता है कि विशेषण कारणता अवच्छेद नहीं है अगर विशेषण को कारणता अवच्छेद को कहेंगे नया कह रहा है कि हम कहते हैं कि कारणता अवच्छेद विद्यमान होना चाहिए और आप कहते हैं कि गत अनागत विशेषण हो गया और विशेषण है कारणता गत अनागत का स्थिति में विशेषण नहीं है आप दोष देते हैं कि फिर आपको विशिष्ट ज्ञान होना नहीं चाहिए किंतु तो होता है न्याय कहता है कि हम विशेषणों को कारणता अवच्छेद तो नहीं कर रहे तो फिर विशेषण रहे न रहे वो दोष नहीं लगेगा फिर किसको कारणता अवच्छेद को तो कहेंगे न्याय कह रहा है विषयता संबंध न विशेषण न कारणता अवच्छेद विषयता संबंध विशेषण जाकर के विशेषण ज्ञान में रहता है तो कहते हैं विषयिता संबंधे न विशेषण से न कारणता अवच्छेद अपितु विशेषण निरूपित विषयता देखिये दो में अंतर होता है विषयिता संबंध न विशेषण को कारण मानते हैं और विशेषण निरूपित विषयिता को कारण मानते हैं विशेषण को कारण मानेंगे अथवा विषयिता को कारण मानेंगे ये दो अलग चीज है विशेषणों को कारण मानते हैं तो उसको रहना पड़ेगा मीमांसा का दोष दिखा दिया नहीं रहने पर भी देखिए ज्ञान होता है तभी तो नया कहता है कि हम विशेषण को कारण नहीं कह रहे हैं विशेषण को कारण मानते तो विषयिता संबंध न ज्ञान में रहता था हम विशेषण को कारण नहीं कह रहे हैं किस कारण कह रहे हैं विषयिता संबंधे न विशेषण न कारण का विशेषण निरूपित विषयिता विशेषण निरूपित तो क्योंकि विशेषण स्वयं विषय है ना विशेषण निरूपित विषयता कैसे होगा विशेषण निरूपित विषयता ये विषयिता कहाँ रहेगा समझिए आपका तो विषयिता होगा विषयिता करिए क्योंकि विशेषण दिश् हो गया विषय और विषय ही कौन हुआ ज्ञान अभी विशेषण निरूपित विषयता ये संबंध से विशेषण कहा रह जाएगा ज्ञान तो विशेषण निरूपित विषयताया एवं अर्थात नया कह रहा है कि विशेषण निरूपित जो विषयिता है वो विषयिता है कारण का आवश्यकता मीमांस का कहा था कि विशेषण है कारण का नया कह रहा है की विषयिता जो संबंध है जिस संबंध से विशेषण जा करके ज्ञान में रहता है वो विषयता है कारणता उसे होने से क्या होगा विषयिता आगे क्या पाठ है आप लोगों का फिर वहां में विषयता है अच्छा विषयता च्ञान समान अकालीन वो दोनों पक्ष में घट जाएगा ज्ञान है तो विषयता रहेगा और विषय है तो विषयिता रहेगा किंतु विशेषण निरूपित तो जो दिया है ना विशेषण निरूपित तो विषयता नहीं हो पाएगा विशेषण निष्ठ विषयता होगा क्योंकि विशेषण में ही विषयता रहेगा और विशेषण निरूपित तो विषयिता ये कहाँ आएगा ज्ञान तो वो होना ठीक है क्योंकि आगे पंक्ति देखिए विषयिता ज्ञान समानकालीन है क्योंकि विषयिता का अधिकरण कौन है विषयिता कहाँ रहेगा ज्ञान तो इसलिए कहते हैं विषयिता तो ज्ञान समानकालीन एव समकालीना तो जिस समय में ज्ञान रहेगा उसी समय में विषयता विषयिता रहेगी तो जिस समय में आपको दंड ज्ञान नहीं हो रहा है उस समय में विषयिता रहेगा क्या नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा तो मानस के कह रहा है कि विषयिता ही कारण का अवच्छेद तो ज्ञान नहीं रहेगा तो विषयिता नहीं रहेगा कारण का नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो कार्य उत्पत्ति नहीं होगा ऐसा ही नया कहते हैं क्या थे विशेषण तो चाहे रहे न रहे तो भी कार्य होता है मीमांसा को दिखाया नया कहता है कि हम विशेषण को कारणकूटी में ले कारणता का अवच्छेद का नहीं मान रहे हैं नया कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कारणता था अवच्छेद का रहना पड़ेगा मीमांसा तो को कहा कारणता आवश्यक विशेषण विशेषण नहीं रहने पर भी कार्य हो जाता है देखिए आप कहते हैं कि कारणता अवच्छेद तो का विशिष्ट तो कारण रहना चाहिए अभी तो कारणता अवश्य तो रहा नहीं अति तो अनागत विशेषण हो गया था तो इसलिए नया ही कहता है कि हम विशेषण को कारणता आवश्येदक नहीं कहते विषयिता को कारणता अवच्छेद कहते हैं और विषयिता कब रहेगा जब ज्ञान रहेगा तो रहेगा पदार्थ नहीं है तो ज्ञान नहीं रहेगा विषयता लेने से भी घट जाएगा क्योंकि अगर विषय है तभी मतलब ज्ञान है तभी विषयता विषय विद्यमान रहने पर भी अगर ज्ञान नहीं है तभी विषयता नहीं रहेगा और ज्ञान नहीं है तो विषय इता भी नहीं रहेगा तो दोनों पक्षों से घट जाएगा तो यहाँ विषय इता दिया है संभवतः महाराष्ट्र भी यहाँ विषय इता कहते हैं कहे हैं क्योंकि हम जब उसको सुना होगा तो हम इसमें करेक्शन नहीं किया तो इसलिए महाराज जी भी विषयता के और महाराज जी के सामने ये किताब है तो हम लोग भी है से चलते हैं आप लोग सुन ले सकते हैं ये उनतालीस पाठ संख्या महाराज जी का जो डीवीडी है उनतालीस तो सुन सकते हैं उसमें ये ठीक है तो विषयिता जो है वो ज्ञान समानकालीना एव इसलिए कारणता अवच्छेद विशिष्ट तो से कार्य उत्पत्ति प्रयोजक न तो नया ही कह रहा है कि कारणता अवच्छेदक हो गया विषयिता तो विषयिता विशिष्ट जो एक कारण होना चाहिए विषयिता ज्ञान समान काली तो कारणता अवच्छेद विशिष्ट से कार्य उत्पत्ति प्रयोजक कारण त विशिष्ट ही कार्य उत्पत्ति का प्रयोजक होगा मीमांस का कहा था कारण कारणता को उपलक्षित कहता है। कि कारणता विशिष्ट ही होना पड़ेगा तो कारणता कारण विशिष्ट होगा द्वितीय क्षण में कारणता अवच्छेद का मणि अभाव तशिष्ट बनी है क्या नहीं है मणि आ गया तो इसलिए नया आय को का बात का निराकरण कर दिया कर देने से अभी मीमांस को इसलिए दूसरा दोष मूल में दिखाया था मणि अभाव विशिष्ट अभाविट बनी विशिष्ट मणि अभाव कारण होकर से अधिक संख्या हो जाएगा वो दोष दिया था ये टिका का थोड़ा विचार था ये गया आगे हाँ ये थोड़ा कर ये तो बात कर ले सकते हैं ये तो है लोग आपका जो क्या कहते हैं नहीं तो शाम को शाम को आ सकते हैं, जे, जे, सकते हैं। आगे तो ये देखिए घटा दो छी प्रतिक्रिया है दिन रामरुद्री में मूल में दिया था सो प्राग भाव प्रतियोगिनी घटा दो प्रतिबंधकों का लक्षण चला जाएगा क्योंकि कारणी भूताभाव हुआ घटो प्राग भाव उसका प्रति गया घट उसमें भी प्रतिबंधक का लक्षण चला जाएगा उसके लिए रामूद्र में दिया घटाद चेती प्रति क्रिया है न तथा चव स्वउत्पत्तौ प्रतिबंधक एक दोस्ता आगे दे दिया प्रतिबंध का भाव से कार्यकाल वृत्तिणत प्रतिबंधक अभाव कार्यकाल में भी रहना चाहिए पूर्व क्षण में हो सकता है किंतु उस क्षण में भी रहना चाहिए कार्य समय में भी रहना चाहिए पूर्व तो पृष्ठा में इसका व्यवहार हो गया था आगे रामरुद्र में दिया है भाव भिन्न अत्यंता भाव प्रतियोगित्व ये प्रतिबंधकों का लक्षण हुआ इसके लिए कहते हैं भाव भिन्न ये क्यों कहा कहते हैं बंध्य भाव भाव बंध्य स्वरूप मादाय बन्ध्य भाव प्रतिबंधकत्वापत्ति बन्या भावाभाव यह अभाव है और ये कारण भी है उसका जो प्रतियोगी हो जाएगा बन्ह्य भाव इसमें भी प्रतिबंधकों का लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं भाव भिन्न होना चाहिए अभाव ही होना चाहिए और प्राग भाव मदाय स्वीन प्रतिबंधकत्वापत्ति को लेकर के सोश्मिन सोश्मीन अथा कार्य कार्य में भी प्रतिबंधकों का लक्षण न आ इसलिए अत्यंत अभाव यह कहना पड़ेगा भाव भिन्न अत्यंता भाव ये लक्षण होना चाहिए उसका जो प्रतियोगी होगा वो प्रतिबंधक होगा ठीक है अध्ययंतर ओम शंकर शंकर भगवंत